श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग वैष्णव चरण तथा गौरी पंडित का वृत्तांत तंत्र में वीराचार के प्रवेश का इतिहास जगतकारण महामाया के मातृत्व भाव का प्रचार तथा उसके साथ ही साथ समस्त स्त्री स्त्री मूर्तियों पर एक विशुद्ध पवित्र भाव का स्थापन तंत्र का दूसरा अभिनवत्व है आप वेद पुराणों का विश्लेषण कर देखें यह भाव अन्यत्र कहीं नहीं है यह तंत्र की ही एक निजी देन है वेद के संहिता भाग में नारी शरीर की उपासना का बीज ही देखने को मिलता है जैसे विवाह के समय कन्या के इंद्रिय का प्रजापतिर्व द्वितीय मुखम यानी शिष्टकर्ता की सृष्टि के द्वितीय मुख के रूप में निर्देश किया है एवं जिससे वह सुंदर तेजस्वी गर्भधारण कर सके ये गर्भम थे सिने वाली इत्यादि मंत्रों से उसमें देवताओं की उपासना करने तथा उस इंद्रिय को पवित्र रूप से देखने का विशेष विधान किया है किंतु इससे कोई यह न समझे कि वैदिक काल से ही योनिलिंग की उपासना भारत में प्रचलित थी इतिहास द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि बैबिलन निवासी सुमेर जाति तथा उसकी शाखा द्रविण जाति में ही यह उपासना स्थूल रूप से पहले प्रचलित थी भारतीय तंत्रशास्त्र ने जैसे प्रत्येक अनुष्ठान के साथ अपने शरीर में वेद के कर्म कांड तथा तो ज्ञान कांड के भावों को एकत्र सम्मिलित किया है उसी प्रकार यह देखकर कि विशेष अधिकारी के आध्यात्मिक उन्नति इसी उपासना के द्वारा सहज ही में हो सकती है उसने द्रविण जाति में प्रचलित नारी शरीर की उपासना के स्थूल भाव का अधिकांश परिवर्तित करने के पश्चात उसके साथ पूर्वोक्त वैदिक युग की उपासना के उन्नत आध्यात्मिक भाव को कर उसे उसे पूर्ण रूप से विकसित किया एवं उसे भी अपने अंग में मिला लिया तंत्र में संभवतः वीराचार की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई होगी तंत्रकार कुलाचार्यों ने यह ठीक ही अनुभव किया था कि प्रवृत्तिपूर्ण मानव स्थूल रूप प्रसादी का अल्पाधिक भोग करता ही रहेगा किंतु यदि किसी प्रकार से उसके भीतर उसके प्रिय भोग्य वस्तु पर ठीक ठीक आंतरिक श्रद्धा का उदय किया जा सके तो वह चाहे कितना भी भोग क्यों न करता रहे यह निश्चित है कि उस तीव्र श्रद्धा के कारण वह स्वल्प में ही संयमादि आध्यात्मिक भावों का अधिकारी बन जाएगा इसलिए उन्होंने यह प्रचार किया कि नारी का शरीर पवित्र तीर्थ स्वरूप है मनुष्य बुद्धि को त्याग कर नारी में सर्वदा देवी बुद्धि रखनी चाहिए और नारी मूर्ति को जगदम्बा की विशेष शक्ति का प्रकाश समझकर कर सदा उसके प्रति श्रद्धा भक्ति करना चाहिए भक्ति परायण बनकर नारी का पादोदक पान करना चाहिए एवं कभी भूलकर भी नारी की निंदा या नारी को प्रहार नहीं करना चाहिए तथा यहाँ अंगे महेशानी सर्वं सर्वतीर्थ वै चतुर्दश पटल शक्तौ करोति योरन न तस्य मंत्र सिद्धि तस् मंत्रि फलम् विपरीत फल ल द्वितीय पटल भक्ति शक्ति पादोदक वापि पिबेद तस्य उिष्टम्वाभुजीत सिद्धिरखंडिता निगम कल्पद्रुम स्त्रियो देवा स्त्रीय पुण्य स्त्रिय किंतु इनसे होता ही क्या है आगे चलकर तांत्रिक साधकों के भीतर भी एक ऐसा युग आया जब वे ईश्वरीय ज्ञान लाभ को त्याग कर नगण्य मानसिक शक्ति या साधारण सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त प्रयत्नशील हो गए उसी समय नाना प्रकार की बनावटी साधन पद्धति तथा भूत प्रेतादि की उपासना तंत्र में प्रविष्ट हो गई जिससे उसके वर्तमान रूप का उद्भव हुआ इसीलिए प्रत्येक तंत्र में ही उत्तम तथा अधम उन्नत तथा निकृष्ट इन दोनों स्तर की विद्यमानता देखी जाती है तथा उच्चांग की ईश्वर उपासना के साथ हीनांग साधनों का भी समावेश देखने में आता है वर्तमान समय में जिसका जैसा स्वभाव है वह उसी मत का अंगीकार करता है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय प्रवर्तित नवीन पूजन पद्धति श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रादुर्भाव होने पर तंत्रोक्त साधन पद्धति में एक और नवीन परिवर्तन उपस्थित हुआ उन्होंने तथा उनके परवर्ती वैष्णवाचार्यों ने यह निश्चय कर कि साधारण लोगों में द्वैत भाव का प्रचार ही मंगलमय है तांत्रिक साधन पद्धति में से अद्वैत भाव के अनुष्ठानों को अधिकांश रूप से पृथक कर केवल तंत्रोक्त मंत्र शास्त्र तथा उसके बाह्य उपादान का ही जनता में प्रचार किया इस प्रकार उपासना तथा आदि में इस नवीन भाव को प्रविष्ट कर आत्मवत देवता की सेवा करने का उपदेश दिया साधारणतया लोगों का यह विश्वास है कि तांत्रिक देवतागण निवेदित फल मूल तथा भोज्य सामग्री को अपने दृष्टिमात्र से ही साधक के निमित्त पवित्र बना देते हैं एवं उन वस्तुओं के ग्रहण करने से साधक के काम क्रोध आदि पशु भावों की वृद्धि न होकर आध्यात्मिक भावों की ही अभिवृद्धि होती रहती है वैष्णवाचार्यों द्वारा इस नवीन प्रवर्तित पद्धति के अनुसार यह विश्वास भी प्रचलित हुआ कि देवता वर्ग उन निवेदित वस्तुओं के सूक्ष्मांश एवं साधकों की भक्ति के आधिक्य तथा अतिशय अग्राह के कभी कभी स्थूलांशों का भी ग्रहण किया करते हैं इसी प्रकार वैष्णवाचार्यों द्वारा प्रतिपादित उपासना पद्धति में ऐसे और भी अनेक परिवर्तन हुए उनमें से संभवतः मुख्य यही है कि उन्होंने यथासंभव तंत्रोक्त पशु भाव का प्राधान्य स्थापित किया तथा बाह्य शौचाचार के ही वे पक्षपाती बने एवं आहार विहार आदि सभी विषयों में शुचि शुद्ध रहकर जपा सिद्धर जपास सिद्धर जपास सिद्धिर न संशय नाम ही ब्रह्म है इस विश्वास के साथ केवल श्री भगवन नाम का जप करने से ही जीव जीवकितार्थ हो सकता है इस मत का उन्होंने जनता में प्रचार किया